श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ उन्नीस अगस्त अठारह सौ पचासी श्री रामकृष्ण के आध्यात्मिक अनुभव श्री रामकृष्ण यह बात कहते हुए उतरकर कर महिमाचरण के पास जमीन पर बैठे पास मास्टर है तथा दो एक भक्त और कमरे में रखाल भी है श्री रामकृष्ण महिमा से आपसे कहने की इच्छा बहुत दिनों से थी पर कह नहीं सका आज कहने की इच्छा हो रही है मेरी जो अवस्था आप बतलाते हैं साधना करने ही से ऐसा नहीं हुआ करता इसमें मुझमें कुछ विशेषता है बातचीत की केवल दर्शन ही नहीं बातचीत की बट के नीचे मैंने देखा गंगा जी के भीतर से निकलकर कितनी हंसी, कितना मजाक किया हंसी ही हंसी में मेरी उंगली मरोड़ दी गई फिर बातचीत हुई वे भगवान बोले तीन दिन लगातार मैं रोया उन्होंने वेदों पुराणों और तंत्रों में क्या है सब दिखला दिया महामाया क्या है यह भी एक दिन दिखला दिया कमरे के भीतर छोटी सी ज्योति क्रमशः बढ़ने लगी और संसार को आच्छ करने लगी फिर उन्होंने दिखलाया मानो बहुत बड़ा तालाब काई में से भरा हुआ है हवा से काई कुछ हट गई और पानी जरा दिख पड़ा परंतु देखते ही देखते चारों ओर से नाचती हुई काई फिर आ गई और पानी को ढक लिया दिखलाया वह जल सच्चिदानंद है और काई माया माया के कारण सच्चिदानंद को कोई देख नहीं सकता अगर एक बार देखता भी है तो पल भर के लिए फिर माया उसे ढक लेती है किस तरह का आदमी यहाँ आ रहा है उसके आने से पहले ही वे मुझे दिखा देते हैं बट के नीचे से बकुल के पेड़ तक उन्होंने चैतन्य देव के संकीर्तन का दल दिखलाया उसमें मैंने बलराम को देखा था नहीं तो भला मिश्री और यह सब मुझे कौन देता और इन्हें मास्टर को भी देखा था केशव सेन से मुलाकात होने के पहले उसे मैंने देखा समाधि अवस्था में मैंने देखा केशव सेन और उसके दल को कमरे में ठसा भरे हुए आदमी मेरे सामने बैठे हुए थे केशव को मैंने देखा उन लोगों में मोर की तरह अपने पंख फैलाए बैठा हुआ था पंख अर्थात दलबल केशव के सिर में देखा एक लाल मड़ी थी वह रजोगुण का लक्षण है केशव अपने चेलों से कह रहा था ये श्री राम कृष्ण क्या कह रहे हैं तुम लोग सुनो माँ से मैंने कहा माँ इन लोगों का अंग्रेजी मत है इनसे क्या कहना है फिर माँ ने समझाया कलिकाल में ऐसा ही होता है तब यहाँ से मेरे पास से वे लोग हरि नाम तथा माता का नाम ले गए इसलिए माता ने विजय को केशव के दल से अलग कर लिया परंतु विजय आदि समाज में सम्मिलित नहीं हुए अपने को दिखाकर इसके भीतर कोई एक है गोपाल सेन नाम का एक लड़का आया करता था बहुत दिन हो गए इसके भीतर जो है उन्होंने गोपाल की छाती पर पैर रख दिया वह भवावेश में कहने लगा अभी तुम्हें देर है परंतु मैं संसारी आदमियों के बीच में नहीं रह सकता फिर अब जाता हूँ कर वह घर चला गया बाद में मैंने सुना उसने देह छोड़ दी है जान पड़ता है वही नित्य गोपाल है सब बड़े आश्चर्यपूर्ण दर्शन हुए हैं अखंड सच्चिदानंद दर्शन भी हो चुका है उसके भीतर मैंने देखा है बीच में घेरा लगाकर उसके दो हिस्से कर दिए गए हैं एक हिस्से में केदार, चुन्नी तथा अन्य शाकारवादी भक्त है। घेरे के दूसरी ओर खूब लाल सुर्खी की ढेरी तरह प्रकाश है उसके बीच में समाधि मग्न नरेंद्र स्वामी विवेकानंद बैठा हुआ है ध्यानस्थ देखकर मैंने पुकारा नरेंद्र उसने जरा आँख खोली मैं समझ गया वही एक रूप में शिमला कलकत्ते में कायस्थ के यहाँ पैदा होकर रह रहा है तब मैंने कहा माँ उसे माया में बाँध दो नहीं तो समाधि में वह देह छोड़ देगा केदार साकारवादी है उसने झांक कर देखा उसे रोमांच हो आया और वह भागा